जॉन मुइर जिन्होंने पहाड़ों को खुश किया लेखन लॉरेन रे पॉलर्ट चित्रांकन विल स्विनी, हिंदी वॉइस ओवर पार्थो मुखर्जी क्या आप कभी किसी राष्ट्रीय उद्यान में गए हैं क्या आपने ऊंचे पुराने पेड़ों को देखा है क्या आपने कभी फूलों से भरे मैदान देखे हैं यदि हाँ तो आप उसके लिए जॉन मुइर को धन्यवाद दे सकते हैं जॉन मुइर का जन्म स्कॉटलैंड के एक छोटे से गाँव में हुआ था जब जॉन ग्यारह साल के थे तब उनका परिवार अमेरिका चला गया वर्ष 1849 था उस समय समुद्र पार जाने का एकमात्र रास्ता नाव से था जॉन और उनका परिवार नाव से अमेरिका गए यात्रा लंबी थी जब मुइर परिवार उतरा तो वे विस्कॉन्सिन में रहने चले गए परिवार एक फार्म पर रहता था मिस्टर मुईर जीतोड़ काम और अधिक से अधिक मेहनत में विश्वास करते थे जॉन ने लंबे समय तक खेतों में काम किया उसने जमीन से पेड़ उखाड़े उसने मिट्टी जोती और बीज बोए जॉन को बाहर खेलना पसंद था जब उसका काम खत्म हो जाता तो फिर वो जंगलों में घूमता था वो खेतों में दौड़ता था उसे ठंडी झील में तैरना पसंद था जॉन ने अपने आसपास के पौधों और जानवरों का भी अध्ययन किया जब वो बड़ा हुआ तब जॉन मुईर इंडियाना पुलिस इंडियाना चला गया वो वहां एक फैक्ट्री में काम करने लगा एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया जॉन एक महीने तक कुछ भी देख नहीं सका वह अपने प्रिय जानवरों और पौधों को भी नहीं देख पाया शायद इसीलिए जॉन ने प्रकृति को अपना जीवन बनाया जॉन दुनिया देखना चाहता था वो इंडियाना पुलिस से मेक्सिको की खाड़ी तक 1000 मील दक्षिण की ओर गया वहां उसने पनामा देश को घोड़े से पार किया फिर वो कैलिफोर्निया के तट पर पहुंचा जॉन सैन फ्रांसिस्को में उतरा लेकिन वो वहां नहीं रहा वहां बहुत शोर था वहां बहुत ज्यादा लोग थे वो फूलों के मैदानों में से होते हुए गांव की ओर चल पड़ा अंत में वो पहाड़ों पर पहुंचा जॉन मुइर को वो अब तक के सबसे खूबसूरत पहाड़ लगे पहाड़ ऊंचे थे और उनकी चोटियां बर्फ से ढकी थी ने पहाड़ों में अपना घर बनाया वो बलवान था और उसे खुद पर यकीन था उसे वहां रहना पसंद आया एक बार उसने खुद को एक पेड़ से बांध लिया वो अपने चेहरे पर हवा और बारिश को महसूस करना चाहता था जॉन मुयर ने उन खूबसूरत जगहों के बारे में लिखना शुरू किया जिन्हें उसने देखा था बहुत से लोगों ने जॉन की कहानियां पढ़ी कई लोग उससे मिलने जॉन ने कहा कि पहाड़ बदल रहे थे उसने कहा कि लोग बहुत सारे पेड़ काट रहे थे भेड़ गाय और अन्य मवेशी बहुत से पौधे खा गए थे जॉन को वो देखकर डर लगा उसे पता था कि इन चीजों से पहाड़ों को नुकसान होगा राष्ट्रपति थियोडो रूजवेल्ट ने जॉन की किताबें पढ़ी उन्नीस में वे जॉन से मिलने गए दोनों लोग खुले में तारों के नीचे बैठे उन्होंने इन खूबसूरत जगहों को कैसे बचाया जाए उसके बारे में चर्चा की फिर उन्होंने वहां पर पार्क बनाने का फैसला किया वो स्थान आज भी पार्क है 1914 में जॉन मुइर की मृत्यु हो गई उन्होंने कई खूबसूरत पार्कों को अपने पीछे छोड़ा कुछ पार्क उनके नाम पर है ये स्थान पहाड़ों पौधों और जानवरों से भरे हुए हैं जब हम उन्हें देखते हैं तो हमें जॉन मुयूर की याद आती है वो ऐसे इंसान थे जो चाहते थे कि हम जमीन पेड़ पौधों नदियों और पहाड़ों की देखभाल करें वो चाहते थे कि हम पहाड़ों को आनंदित करें